रुद्र संहिता प्रथम सृष्टिखंड ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्म की अवतारणा करते हुए सूर्य का उन्हें नारद का प्रसंग सुनाना काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा तो विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना विश्वोद्भवस्थितिलयादे तुम एक विगतमायम गौरीपतिम विदित की शिव जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं तत्वज्ञ है जिनकी कृति का कहीं अंत नहीं है जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिन्त्य है उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ वंदे शिव ते प्रकृतिरनादि प्रशातमेकषोत्तम समाया स्वया कृष्ण मिद्वा नभो वदन तरबरा स्थितो मैं स्वभाव से ही उन स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ जो अपनी माया से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है वंदे तरस्त गुपम शिवम स्वतंत्र नित्योंमती चुंबक लोहब जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है उसी प्रकार ये सारे जगत सदा और सब ओर से जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुढ़ है उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ व्यास जी कहते हैं जगत के पिता भगवान शिव जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं एक समय की बात है नैविशारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा ऋषि बोले महाभाग सूर्य विद्वेश्वर संहिता के जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है उसे हम लोगों ने सुन लिया उसका आज भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वास्तल्य स्नेह प्रकट करने वाली है विद्वान अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए हम पूछते हैं निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टिकल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं यह सब हमसे कहिए हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वे महान दयालु हैं इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं उनके प्रागट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए प्रभो आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए विशेषतः उनके गारहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए निष्पाप सूजी हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए